पतंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र अठारह संगति अपर वैराग्यजन संप्रज्ञा समाधि का निरूपण करके अब पर परवैराग्यजन असंप्रज्ञा समाधि का लक्षण कहते हैं विराम प्रत्याभ्यास पुरवह संस्कार सर्व वृत्तियों के निरोध का कारण जो पर वैराग्य है उसके पुनः पुनः अनुष्ठान रूप अभ्यास से जो उसके संस्कार शेष रह जाते हैं वह असम्प्रज्ञात समाधि है व्याख्या सूत्र में विराम प्रत्यय संस्कार शेषह और अन्यह ये तीन पद हैं इनमें से पहले विशेष विराम प्रत्यय से असम्प्रज्ञात समाधि का उपाय दूसरे विशेषण संस्कार शेषह से उसका लक्षण और तीसरे अन्य से लक्ष्य असंप्रज्ञात समाधि का निर्देश किया है इससे पूर्व सूत्र में बतलाया आए हैं कि संप्रज्ञात समाधि की पराकाष्ठा विवेक है जिसमें चित्त द्वारा पुरुष का साक्षात्कार होता है अथवा चित्त और पुरुष में भिन्नता का विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है किंतु यह भी एक चित्त ही की वृत्ति है और गुणों का ही परिणाम है इस वृत्ति से भी रहित हो जाना परवैराग्य है परवैराग्य से विवेक्यातिरूपी अंतिम वृत्ति का भी निरोध हो जाता है इसलिए उसको सूत्र में विराम प्रत्यय सब वृत्तियों के निरोध का कारण बतलाया गया है इस विराम प्रत्यय अर्थात परवैराग्य का अभ्यास यह है कि इस वृत्ति को भी नेति नेति यह आत्मस्थिति नहीं है यह स्वरूपावस्थिति नहीं है इस प्रकार हटाता रहे इस प्रकार पुनः पुनः अनुष्ठान रूप अभ्यास से जब इस एकाग्र वृत्ति का भी निरोध हो जाता है तब अप्रज्ञा समाधि होती है अर्थात उसमें कोई गेय सांसारिक वस्तु जानने योग्य नहीं रहती इसको निर्बीज समाधि भी कहते हैं क्योंकि इसमें अविद्या आदि क्लेश रूप संसार का बीज नहीं रहता असम्प्रज्ञा समाधि में कोई वृत्ति नहीं रहती केवल विराम प्रत्यय रूप पर वैराग्य के निरोध के संस्कार शेष रहते हैं किंतु यह कोई वृत्ति नहीं है यह निरोध का परिणाम है इस अवस्था में पुरुष की शुद्ध चेतन स्वरूप में अवस्थिति होती है निरोध के संस्कारों से अतिरिक्त एकाग्रता समाधि प्रारंभ और व्युत्थान के संस्कारों में वृत्तियाँ बनी रहती हैं इसलिए निरोध के संस्कारों के दुर्बल होते ही व्युत्थान के संस्कार प्रबल होने लगते हैं और असंप्रज्ञा समाधि भंग होने लगती है चित्त का परिणाम अवस्था विशेष चार प्रकार का होता है व्युत्थान समाधि प्रारंभ एकाग्रता और निरोध पहला मूढ़ तथा क्षिप्त चित्त की भूमियों में जब तम तथा रज प्रधान रूप से होते हैं तब व्युत्थान के संस्कारों का परिणाम होता है दूसरा विक्षिप्त भूमि में सत्व की प्रबलता से समाधि प्रारंभ के संस्कारों का परिणाम होता है तीसरा उसके पश्चात सत्वगुण की वृद्धि से एकाग्रता भूमि में एकाग्रता के, के संस्कारों का परिणाम होता है चौथा निरोध भूमि में निरोध के संस्कारों का परिणाम होता है व्युत्थान से उत्पन्न हुए संस्कार समाधि प्रारंभ से उत्पन्न होने वाले संस्कारों से नष्ट हो जाते हैं समाधि प्रारंभ से उत्पन्न हुए संस्कार एकाग्रता से उत्पन्न होने वाले संस्कारों से और एकाग्रता से उत्पन्न होने वाले संस्कार निरोध से उत्पन्न होने वाले संस्कारों से नष्ट होते हैं ये निरोध के संस्कार ही संस्कार शेष हैं असंप्रज्ञात समाधि में निरोध के संस्कार ही शेष रहते हैं जैसे अग्नि से सुवर्ण को तपाते हुए उसमें डाला हुआ शीशा सुवर्ण के मैल को जलाने के पश्चात अपने को भी जला देता है वैसे ही जब निरोध से उत्पन्न हुए संस्कार एकाग्रता से उत्पन्न होने वाले संस्कारों को नष्ट करके स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं तब इस संस्कार शेष की निवृत्ति का नाम ही कैवल्य है असंप्रज्ञात समाधि और कैवल्य में इतना ही अंतर है